श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग साधक भाव संबंधी अवशिष्ट बातें पहला वे ईश्वरावतार हैं प्रथम तो श्री कृष्ण देव की धारणा हुई थी कि वे ईश्वरावतार तथा अधिकारी पुरुष हैं उनका साधन भजन दूसरों के निमित्त हुआ है अपने साथ अन्य साधकों के जीवन की तुलना कर उन्हें साधारण दृष्टि से दोनों में विभिन्नता का अनुभव हुआ था उन्होंने यह हृदयंगम किया कि साधारण साधक केवल एक ही भाव के सहारे जीवन भर प्रयास करने के फलस्वरूप ईश्वर का दर्शन प्राप्त कर शांति का अधिकारी बनता है किंतु उनके लिए ऐसा न होकर जब तक वे समस्त मतों के अनुसार साधना नहीं कर पाए थे तब तक उन्हें किसी प्रकार से भी शांति नहीं मिली थी एवं अति अल्प समय में ही उन्होंने प्रत्येक साधना में सिद्धि प्राप्त की थी कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति असंभव है अतः इस विषय के कारणानुसंधान में प्रवृत्त होकर श्री रामकृष्ण देव योगाूढ़ हुए थे तथा उस प्रकार से उन्होंने उसके कारण को अनुभव किया था उनको यह ज्ञात हुआ था कि शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वशक्तिमान ईश्वर के विशेष अवतार होने के कारण उनके लिए यह संभव हो सका है तथा आध्यात्मिक राज्य में नवीन आलोक का संचार कर मानव के कल्याण साधन के निमित्त ही उनके द्वारा अदृष्ट पूर्व साधनाओं का अनुष्ठान हुआ है उनके व्यक्तिगत जीवन के अभाव को दूर करना उन साधनाओं का उद्देश्य नहीं था दूसरा उनके लिए मुक्ति का कोई प्रश्न नहीं है द्वितीयतः उनकी यह धारणा हुई थी कि अन्य जीवों की तरह उनकी मुक्ति नहीं होगी साधारण युक्ति से भी यह बात अनायास समझी जा सकती है क्योंकि ईश्वर से जो सर्वदा अभिन्न है उनके अंश विशेष हैं वे तो सर्वदा ही नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव हैं उनमें कोई अभाव या परिच्छिता है ही नहीं अतः उनके लिए मुक्ति का प्रश्न ही कहाँ रहता है जीवन कल्याण साधन रूप कर्म जब तक ईश्वर के लिए विद्यमान रहेगा तब तक युग युग में अवतीर्ण हो उन्हें उस कार्य को संपादन करना पड़ेगा अतः उनकी मुक्ति कैसे हो सकती है जैसे कि श्री कृष्णदेव कहा करते थे जमींदारी के अंदर जहाँ भी गड़बड़ी उपस्थित होगी वहीं सरकारी कर्मचारी को दौड़ना पड़ेगा योग दृष्टि की सहायता से उनको अपने बारे में न केवल इतना ही ज्ञात हुआ था अपितु तो वायव्य दिशा की ओर निर्देश करते हुए उन्होंने अनेक बार हमसे यह कहा था कि भविष्य में उन्हें उस दिशा में आना पड़ेगा हम लोगों में से किसी किसी का कहना है कि उन्होंने अपने अप, अपने आने का समय तक निश्चित कर उन लोगों से कहा था 200 वर्ष के बाद उस ओर मेरा आगमन होगा तब अनेक व्यक्ति मुक्त होंगे उस समय जिन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी उन्हें बहुत दिन तक उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी तीसरा अपने शरीर त्याग का समय ज्ञात होना तृतीयतः योगा होकर श्री रामकृष्ण देव अपने शरीर त्याग के समय को बहुत पहले ही जान गए थे दक्षिणेश्वर में एक दिन भावा होकर उन्होंने श्री माताजी से इस प्रकार कहा था जब तुम यह देखोगे कि मैं जिस किसी के हाथ से भोजन कर रहा हूँ तथा कलकत्ते में रात्रि यापन कर रहा हूँ खाद्य का अग्रभाग दूसरे को पहले खिलाकर तदनंतर स्वयं और शिष्टांश ग्रहण कर रहा हूँ तब समझ लेना कि मेरे शरीर त्याग का समय निकट आ चुका है श्री देव का पूर्वोक्त कथन अक्षर अक्षरश सत्य सिद्ध हुआ था और एक दिन भाभावेश में श्री कृष्ण देव ने दक्षिणेश्वर में श्री जी से कहा था अंतिम समय उपस्थित होने पर खीर के सिवाय मैं और कुछ भी नहीं खाऊंगा इसकी सत्यता का उल्लेख अन्यत्र किया गया है आध्यात्मिक विषय के संबंध में श्री रामकृष्ण देव की दूसरे प्रकार की उपलब्धियों को अब हम लिपिबद्ध करना चाहते हैं पहला सभी धर्म सत्य है जितने मत हैं उतने ही पथ हैं प्रथम समस्त साधनाओं में सिद्धि लाभ करने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव को एक दृढ़ धारणा हुई थी सभी धर्म सत्य हैं, जितने मत हैं उतने ही पथ हैं यह कहा जा सकता है कि योग बुद्धि तथा साधारण बुद्धि इन दोनों की सहायता से ही श्री रामकृष्ण देव को यह बात विदित हुई थी क्योंकि सब प्रकार के धर्म मत की साधना में अग्रसर हो उन्होंने उनमें से प्रत्येक के यथार्थ फल को अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव किया था अतः यह स्पष्ट है कि उसे प्रचार कर पृथ्वी के धार्मिक विरोध तथा धर्मग्लानी को दूर करने के निमित्त ही वर्तमान समय में युगावतार श्री रामकृष्ण देव का आगमन हुआ है क्योंकि इससे पूर्व साधना के द्वारा अपने जीवन में इस बात की पूर्णतया उपलब्धि कर किसी भी ईश्वरावतार ने जगत में इस तरह की शिक्षा नहीं दी है आध्यात्मिक मत की उदारता को लेकर यदि अवतारों का स्थान निर्देश किया जाए तो इस विषय के प्रचार के लिए निस्संदेह श्री रामकृष्ण देव का स्थान सबसे ऊँचा है दूसरा मानव को अपनी अवस्था अवस्थानुसार द्वैत विशिष्टाद्वैत तथा अद्वैत मत का अवलंबन करना होगा द्वितीय प्रत्येक मानव की आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही साथ द्वैत विशिष्टाद्वैत तथा अद्वैत स्वतः आकर उपस्थित होते हैं इसलिए श्री रामकृष्ण देव का यह कहना था कि वे परस्पर विरोधी नहीं हैं किंतु मानव मन की आध्यात्मिक उन्नति तथा अवस्था सापेक्ष है स्वल्प चिंतन करने पर यह उपलब्धि हो सकती है कि श्री राम कृष्ण देव द्वारा अनुभूत इस प्रकार का तथ्य अनंत शास्त्रों को समझने के लिए कितना सहायक है यह कहने की आवश्यकता नहीं कि वेद उपनिषद आदि शास्त्रों में पूर्वोक्त तीनों मतों की बातें ऋषियों द्वारा लिपिबद्ध रहने के कारण अनंत विरोध उपस्थित होकर शास्त्रोक्त धर्म मार्ग को उसने कितना जटिल बना दिया है ऋषियों के इन तीन प्रकार के अनुभवों तथा कथनों का सामंजस्य न कर पाने के कारण उनकी भाषा को तोड़ मरोड़ कर प्रत्येक संप्रदाय ने उनको एक भावात्मक सिद्ध करने का जैसा साध्य प्रयास किया है टीकाकारों के इस प्रकार के प्रयास के परिणाम परिणामस्वरूप यह स्थिति उत्पन्न हुई है कि शास्त्र विचार के नाम से लोगों के मन में एक भयानक भय का संचार होने लगा है और उस भय से ही शास्त्रों में अविश्वास तथा उसके फलस्वरूप भारत में आध्यात्मिक अवनति हुई है इसलिए युगावतार श्री रामकृष्ण देव के लिए भिन्न भिन्न अवस्थाओं में इन तीनों मतों की उपलब्धि कर उनके इस प्रकार अद्भुत सामंजस्य की बात को प्रचार करने की आवश्यकता हुई थी उनकी उस मीमांसा को सदा स्मरण रखना हम लोगों के लिए शास्त्रों में प्रवेशाधिकार प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है इस संबंध में उनकी कुछ उक्तियों को हम यहाँ पर लिपिबद्ध कर रहे हैं अद्वैत भाव को अंतिम बात जानना वह वाक्य मन से अतीत उपलब्धि का विषय है मन बुद्धि की सहायता से विशिष्टाद्वैत तक कहाँ वह समझा जा सकता है तब नित्य जिस प्रकार नित्य है लीला भी उसी प्रकार नृत्य है चिन्मय नाम चिन्मय धाम चिन्मय श्याम बुद्धि प्रबल साधारण मानवों के लिए द्वैत भाव, नारद पंचरात्र के उपदेशानुसार उच्च स्वर से नाम संकीर्तन आदि प्रशस्त है